भारतीय दर्शन न्याय दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञानेंद्रिय और किसी वस्तु के सन्निकर्ष से साक्षात जो यथार्थ अनुभव उत्पन्न हो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं इस ज्ञान को उत्पन्न करने में जो सबसे अधिक साधक हो वही प्रत्यक्ष प्रमाण है जैसे किसी पुस्तक का साक्षात अनुभव तभी होता है जब हमारी आँखें अर्थात चक्षुरूपी ज्ञानेन्द्रीय का उस पुस्तक के साथ साक्षात् संबंध हो इस संबंध से उत्पन्न जो ज्ञान हो उसे चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं इसी प्रकार रशनेन्द्रिय के साथ साक्षात संबंध होने से उत्पन्न ज्ञान राशन प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय के संबंध से घ्राणज प्रत्यक्ष त्वेंद्रिय के संबंध से त्वाग प्रत्यक्ष तथा स्रोतेंद्रिय के संबंध से श्रवण प्रत्यक्ष ये पाँच प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं ये सभी बाह्य प्रत्यक्ष कहे जाते हैं इसी प्रकार मन भी एक इंद्री है इसके साक्षात संबंध से सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष धर्म अधर्म आदि का जो ज्ञान होता है उसे भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं परंतु यह मानसिक प्रत्यक्ष कहा जाता है बाह्य प्रत्यक्ष के दो भेद हैं निर्विकल्पक तथा सविकल्पक बाह्य इंद्रिय का जब अपने विषय के साथ साक्षात सन्निकर्ष होता है तब सबसे पहले आत्मा में एक ज्ञान उत्पन्न होता है जो सम्मुग्ध या अव्याकृत ज्ञान कहा जाता है इस ज्ञान में केवल उस वस्तु का होना इतने का ही भान होता है परंतु उस वस्तु में कौन सा गुण है उसका क्या नाम है इत्यादि किसी प्रकार का विशेष ज्ञान नहीं होता हर प्रकार के गुण तथा धर्म से रहित केवल वस्तु की स्थिति मात्र का आभास इस अवस्था में होता है इस ज्ञान के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता गुण आदि विकल्पों से रहित होने के कारण इसे निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान तो यही है इसे ही गौतम ने अपने सूत्र में प्रत्यक्ष माना है बौद्धों ने भी इसी को प्रत्यक्ष कहा है किंतु इस व्यवहारिक जगत में ज्ञान का उपयोग व्यवहार के लिए भी होता है निर्विकल्पक ज्ञान से तो कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता इसलिए उस ज्ञान को व्यवहार के योग्य बनाने के लिए न्याय मत में कहा जाता है कि उत्पन्न होने के प्रथम क्षण में तो प्रत्येक वस्तु का ज्ञान नाम जाति गुण आदि विकल्पों से रहित अर्थात निर्विकल्पक ही होता है बाद को दूसरे क्षण में उस ज्ञान में उस वस्तु के नाम जाति आकृति गुण आदि विकल्पों का भी ज्ञान होता है और वही निर्विकल्पक ज्ञान वाक्यों के द्वारा व्यवहार के लिए प्रकट किया जाता है इसे सविकल्पक ज्ञान कहते हैं कहने का अभिप्राय यह है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रथम क्षण में जो ज्ञान होता है वह मुख्य पुरुषों के ज्ञान के समान व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है परंतु पश्चात दूसरे क्षण में जो ज्ञान होता है वह शब्दों के द्वारा व्यवहार में लाया जा सकता है ऊपर कहा गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रिय और अर्थ का संनिकर्ष आवश्यक है ये सन्निकर्ष छह प्रकार के हैं संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय समवाय संवेद समवाय तथा विशेषण विशेष भाव पहला संयोग चक्षु के साथ पुस्तक का जो संबंध होता है उसे संयोग कहते हैं चक्षु द्रव्य है और पुस्तक भी द्रव्य है द्रव्यों में संयोग संबंध होता है दूसरा संयुक्त समवाय चक्षु के द्वारा पुस्तक तथा पुस्तक के रूप का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इससे स्पष्ट इस है कि चक्षु के साथ पुस्तक रूप का भी सन्निकर्ष होता है किंतु यह सन्निकर्ष साक्षात नहीं होता रूप पुस्तक में है अतएव पुस्तक के द्वारा चक्षु रूप के साथ संष्ट होता है अर्थात चक्षु और पुस्तक में संयोग संबंध होता है पुस्तक गुण को रखने वाली अर्थात गुणी है तथा पुस्तक रूप उस पुस्तक का गुण है ये गुण गुणी होने के कारण अयुत सिद्ध है और इन दोनों में संवाय संबंध है इसलिए चक्षु को पुस्तक रूप के साथ संयोग संवाय अर्थात संयुक्त संवाय संबंध होने से आत्मा पुस्तक रूप का प्रत्यक्ष ही प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करती है तीसरा संयुक्त संवेद संवाय प्रत्येक व्यक्ति में एक जाति रहती है इसी जाति के द्वारा एक विभाग ही वस्तु दूसरे विभाग से पृथक की जाती है जैसे घट में एक जाति है घटत्व घट त्व घटत्व इसके द्वारा ही घट पट से भिन्न कहा जाता है क्योंकि पट में एक भिन्न जाति है पट त्व पटत्व इस जाति को त्व या तो याता के द्वारा प्रकट करते हैं इस प्रकार की जाति कुछ स्थानों को छोड़कर अन्यत्र सभी में है जैसे पुस्तकत्व पुस्तक रूपत्व इत्यादि